ब्राह्मण भाग की भाग्य उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के चतुर्थ प्रश्नात्मक चतुर्थ प्रकरण का विचार हो रहा है पंचम पंचमकंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है इस कंडिका के प्रथम अवांतर वाक्य में बताया गया अत्र स्वप्ने महिमान अनुभवती में स्वप्न में महिमा अनुभव करता मन है देवशब्दी तो और इस वाक्यर्थ को सुन करके एक आशंका उपस्थित हुई उस आशंका को बता करके उसके निराकरण द्वारा इसी वाक्यार्थ को स्पष्ट किया जा रहा है निर्दोष बताया जा रहा है आक्षेप का समाधान किया जा रहा है, मन में महिमा अनुभव कर्तृत्व आक्षेप करते हुए ननु इत्यादि से ये कहा गया कि महिमा अनुभव के प्रति तो मन करण है करण यानि साधन तो उसमें महिमा अनुभव के प्रति स्वातंत्र्य यानि कर्तृत्व महिमा अनुभव का कैसे बताया जा रहा है अनुभव में स्वतंत्र यानि कर्ता तो माना जाता है क्षेत्रज्ञ को प्रमाता को और आप बता रहे हैं मन को कर्ता जो अनुभव का करण है उसे कर्ता श्रुति बता रही है तो यह प्रसिद्धि का विरोध है प्रसिद्धि विरोध नामक दोष तो इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कहा गया नहीं नैश दोष अत्र स्वप्न महिमान अनुभवती इस वाक्यर्थ में प्रसिद्धि विरोध नामक दोष नहीं है क्यों नहीं है तो कहते इसलिए कि क्षेत्र में यानी आत्मा में कर्तृत्व अनुभव कर्तृत्व यानी भोक्तृत्व ये स्वतः नहीं है अपितु उसमें उसमें अनुभव का मन निमित्तक है तो मन उपाधि निमित्तकवात् क्षेत्र स्वातंत्र्य क्षेत्रज्ञ में जो स्वातंत्र या अनुभव कर्तृत्व है अनुभव कर्तृत्व कहो या भोक्तृत्व कहो एक ही अर्थ है स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों को देख करके सुखी दुखी होना यही तो भोक्ता कहलाता और वह स्वप्न में जो हो रहा है स्वप्न पदार्थों को देख करके सुखी दुखी उसे कहा जाएगा स्वप्न में महिमा के अनुभव का कर्ता उसी में तो आत्मा में ये महिमा अनुभव कर्तृत्व मन उपाधि निमित्तक है स्वतः आत्मा यानी उपाधि निरपेक्ष आत्मा न तो जाग्रत का अनुभव करता है जागृत अवस्था में उसे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती आत्मा को निरुपाधिक आत्मा को यदि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में तादात में अभिमान न करें ये उपाधि है तो जागृत में भी आत्मा अनुभव का कर्ता नहीं है अनुभव का करता है भोक्ता और स्वप्न में भी नहीं है उसमें भोक्तृत्व उपाधि निमित्तक है इसे कहा गया कठोपनिषद में आत्मेंद्रिय मनोयुक्तं भोक्ता इत्याहुर मनीषिण इस वाक्य के द्वारा और गीता में पुरुष प्रकृतिस्थो स्थो ही भूंते प्रकृति जान गुणान इस वाक्य से यही बताया गया कि आत्मा में स्वतः अनुभव कर्तृत्व नहीं है अपितु मनादि उपाधि निमित्तक अनुभव कर्तृत्व मन में है आत्मा में है स्वतः नहीं इसलिए श्रुति यदि देव शब्दित मन को स्वप्न में महिमा के अनुभव का कर्ता बताती है तो उसका कोई प्रसिद्धि विरोध नहीं है स्वतंत्र आत्मा में कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं है निरुपाधिक आत्मा में कहीं नहीं बताया कर्तृत्व उसे तो गीता अकर्ता ही बताती है और जो आत्मा को कर्ता या भोक्ता समझता है उसे गीता कहती है वो अज्ञानी है कौन से श्लोक में कहती है येनम ये वेत्ति हताम येनम ये मनते हतम उभौ तो नीजानीता ना हंती न हन्यते ये एनम हन हंतारम हंता कहते हैं हनन क्रिया के कर्ता को तो जो एनम यानी आत्मान हंतारम व्यक्ति यानी हनन क्रिया का कर्ता समझता है हनन क्रिया उपलक्षण है समस्त क्रिया का तो क्रिया मात्र के प्रति निरूपाधिक आत्मा को कर्ता जो समझता है और यश चयन मन्य हतम तो हतम का अर्थ है हनन क्रियाजन्य फल का आश्रय तो जो हनन क्रिया जन्य फल का आश्रय होता है वो होता है हत का मतलब हनन क्रिया का कर्म और जो क्रिया जन्य फल का आश्रय होता है उसे कहा जाता है कर्म का मतलब क्रिया मात्र के प्रति और हनन क्रिया वहां पर भी हन धातु क्रिया मात्र का उपलक्षण है तो हतम से लेना क्रिया मात्र से उत्पन्न हुए फल का आश्रय यानी भोक्ता फल आश्रय होता है भोक्ता और क्रिया आश्रय होता है कर्ता। हंतारम से क्रियाश्रय लिया गया कर्ता और हतम शब्द से लिया गया फलाश्रय को तो जो आत्मा को क्रिया मात्र का आश्रय यानी कर्ता समझता है और हतम का अर्थ है फलाश्रय यानी भोक्ता समझता है तो वे दोनों भी उभौतौ तो न विजानीता आत्मा के वास्तविक स्वरूप को वे दोनों भी नहीं जानते हैं जो आत्मा को कर्ता भोक्ता समझता है या केवल भोक्ता ही समझता है सांख्य लोग केवल भोक्ता मानते हैं वैशेषिक न्यायिक और मीमांसक मानते हैं कि आत्मा कर्ता भी है भोक्ता भी है स्वत ही आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं वैशेिक न्यायिक मीमांसक और सांख्य कहते हैं और योगी आत्मा में कर्तृत्व नहीं है कर्तृत्व तो है प्रकृति में और आत्मा में भोक्तृत्व है आत्मा के लिए प्रकृति प्रपंच की रचना करती है सारे कार्य करती है और उस प्रकृति के द्वारा किए गए क्रिया का फल भोगता है आत्मा इसलिए सांख्य और योगी के अनुसार आत्मा भोक्ता मात्र है और वैशेक न्यायिक मीमांसकों के दृष्टि में आत्मा कर्ता और भोक्ता दोनों है स्वत ही तो केवल कर्ता भोक्ता मान लो या कर्ता भोक्ता उभय रूप मान लो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को स्वत ही कर्ता भोक्ता समझने वाले भी और कर्ता न समझ करके केवल भोक्ता समझने वाले भी आत्मा को वस्तुतः जानते ही नहीं हैं उभव तो न क्या आत्मा नहीं रहता हाँ <harbor lifelong factor> नहीं समझ मैंने प्रश्न ही नहीं समझ बाद में फिर पूछ लेना आप सोता अकेले ही मैं तो ये जो हैं आत्मा को भगवान कृष्ण कहते हैं केवल कर्ता या कर्ता भोक्ता उभय रूप समझने वाले या केवल भोक्ता रूप समझने वाले आत्मा को नहीं जानते हैं उभौ तो नीजानी तिर तो आत्मा कैसा है तो कहते नायम हंति न हन्यते अयम यानी आत्मा स्वतः न हंति का अर्थ है हनन क्रिया का करता नहीं है हंति का तो अर्थ है हननम करोती और हनन ये उपलक्षण है क्रिया मात्र का मतलब कोई क्रिया नहीं करता शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को छोड़ दे यदि इनके साथ संबंध न रहे आत्मा का तो आत्मा कोई भी क्रिया नहीं करती है क्रिया रहित है अकर्ता है ना यहांती और न हन्यते का अर्थ है अन्यते का तो अर्थ होगा आ, क्रिया जन्य फलाश्रय भवती और न हन्यते का अर्थ निकले निकलेगा किसी भी क्रिया से जन्य फल का आश्रय नहीं होता है का मतलब अभोक्ता है तो आत्मा में कर्तृत्वभोक्तृत्व स्वतः नहीं हैं ये न हन्यते और न हंति इससे बताया जा रहा ना हंति न हन्यते निरुपाधिक आत्मा वस्तुतः कर्ता भोक्ता नहीं है और उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व जो भी है वह मनाधि उपाधि निमित्तक है उपाधि के साथ तादात्म्य करने से उपाधि की क्रिया को तथा उपाधि के फलाश्रयत्व को, तो को अपने में आरोपित करके फिर कर्ता भोक्ता भ्रांति से समझ लेता है ये यहां पर कहा गया कि नई सदोष क्षेत्रज्ञ स्वातंत्र्यस्य मन उपाधि कृतत्वाद नहीं ही परमार्थत स्वतः स्वपीति जागृति वो तो स्वतः आत्मा सोपिति यानी स्वप्न का भोक्ता बनता है स्वप्न दृष्टा है और न तो जागृति का मतलब जागृत में कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वप्न में कर्तृत्व भोक्तृत्व जो आत्मा में भासता है वह औपाधिक है परमार्थतः यानि वस्तुतः स्वतः यानि उपाधि निरपेक्ष निरुपाधिक आत्मस्वरूप में न स्वप, स्वपीति न जागृति का मतलब स्वप्न में महिमा अनुभव कर्तृत्व और जागृत अवस्था में ये जागृत जो शब्दादि विषय है उसका श्रोतृत्वादि रूप अनुभवित्व नहीं है यदि ये, ये मनादि उपाधि ना हो तो इसलिए स्वतः शब्द का प्रयोग है स्वतः का अर्थ है मनादि उपाधि निरपेक्ष निरुपाधिक आत्म स्वरूप में और परमार्थत का अर्थ है वास्तविक रूप से वास्तविक दृष्टि से आत्मा में उपाधि निरपेक्ष आत्मा में निरुपाधिक आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है ये न सोपीति न जागृति इससे बताया जा रहा है स्वप्न महिमा स्वप्न महिमा अनुभव अनुभवी भी नहीं है और जागृत अनुभवी भी नहीं है इसलिए जिस मन रूपी उप, उपाधि के कारण आता है भोक्तृत्व उसी मन को माना गया वो अनुभविता महिमाुभता इसलिए श्रुति में कोई विरोध नहीं है प्रसिद्धि का आगे भाष्य में है मन उपाधि कृतम एवं तस् जागरण स्वप्नचनेय के <coughs> सधी स्वप्नो भूतवा ध्याती व लेलायती व इत्यादि तो ये कहते हैं आत्मा में स्वतः यदि स्वप्न स्वप्नभोक्तृत्व या जागृत भोक्तृत्व नहीं है तो किस निमित है फिर तो उत्तर तो दे चुके हैं मन उपाधि कृतत्वात लेकिन ये भाष्यकार भगवान ने अपने शब्द से बताया कि क्षेत्रज्ञ से स्वातंत्र से मन उपाधि कृतत्वाद ये तो वेद के शब्द नहीं है ना भाष्यकार भगवान के अपने शब्द हैं भाष्यकार भगवान तो पुरुष विशेष हैं और वैदिक लोग किसी भी पुरुष विशेष के वचन को तभी प्रमाण मानते हैं जब उस वचन के द्वारा प्रतीयमान जो अर्थ है उसका समर्थक कोई न कोई वेद वचन होता है तभी पुरुषे वचन में प्रामाण्य होता है नहीं तो उसे प्रमाण नहीं माना जाता ये भस्कर भगवान जानते हैं इसलिए ये मन उपाधि निमित्त तक ही स्वप्न अनुभवित्व या जाग्रत अनुभवतृत्व आत्मा में है इसे बताने वाला बृहदारण्यक उपनिषद रूपी वेद का वचन बताया जा रहा है कि मन उपाधि कृतम एवं तागरण स्वप्नच तस् आत्मन तो आत्मा में जाग्रत अवस्थ भोक्तृत्व जागरण शब्द से लेना या स्वप्न यानि स्वप्न अवस्था जो भी प्रतीत हो रही है वो मन उपाधि निमित्तक ही है मन उपाधि कृतम एव एवं जागरण इतिम वाजस्नेहके वाजस्नेयक शाखा में ये बताया गया है कौन से वचन से तो वचन बताते हैं सधी स्वप्नों भूतवा ध्याती व लेला ये तो सधी धी का धी शब्द का अर्थ है बुद्धि और बुद्धि यानी पूरा अंतकरण मन को भी लेना तो और सधि में धिया सह वर्तते सधि ऐसा ओ समास वर्तत का अर्थ निकलेगा बुद्धि के साथ रहने वाला का है बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न बुद्धि के साथ क्या संबंध है बुद्धि के साथ रहने वाला है बुद्धि संबंधी तो उस क्या संबंध होगा आत्मा का बुद्धि के साथ तादात्म्य संबंध संसर्गास है न अपने वास्तविक स्वरूप के असंगता के असंग चिदुरूपता के अज्ञान से आत्मा बुद्धि के साथ तादात्म्य अभिमान कर लेता है ये तादात्म्य संसर्ग हुआ और बुद्धि के साथ तादात्म्य अपन्न जो अज्ञानवशात आत्मा है उसे कहा गया यहां पर सधी शब्द से अंतकरण तादात्म्य अपन्न चैतन्य वो है मन उपाधि को उपाधिकैतन्य और वही फिर क्या करता है तो कहते हैं स्वप्नो भूतवा ध्याती व ले लाएती वो तो स्वप्न बनकर के ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होता है और लेलायती व का अर्थ है विक्षिप्त हुआ सा भी प्रतीत होता है लेला धातु कंपन अर्थ में चल, चलन अर्थ में है कंपायमान लेलायती का अर्थ निकलेगा और शब्द जोड़ दिया स्वतः उसमें न तो लेला है न तो ध्यान है जब बुद्धि एकाग्र होती है अनात्म पदार्थ से विमुख होकर के आत्माभिमुख हो जाती है समाहित होती है तो बुद्धि तादात्म्य तादात्म्यापन्न आत्मा भी समझ लेता है कि इस समय मैं अंतर्मुख हूं समाहित हूं ध्यान कर रहा हूं मन यदि अंतर्मुख है बाहरी विषयों से निकल करके आत्माभिमुख हुआ है तो जितने देर के लिए आत्माभिमुख है उतने देर के लिए समझता है कि मैं समाहित हूँ ध्यान कर रहा हूँ एकाग्र हूँ तो एकाग्र तो है कौन बुद्धि और बुद्धि का जो एकाग्रत्व तो है ध्यातृत्व तो है वो अपने में आरोपित करके ध्यातासा बन जाता है और जब मन अपने स्वभाव वशात बहिर्मुख हो जाता है अनात्मा शब्दादि विषयों में स्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से जाता है या उनके प्रति राग द्वेष वशात उनका चिंतन करता रहता है आग बंद होने पर भी रूपादि का विषय चिंतन करता है तो उस समय माना जाता है मन की विक्षिप्त अवस्था वो लेला है और वो मन विक्षिप्त हुआ तो मन विक्षिप्त मन के साथ तादात्म्य तादात्म्यापन्न आत्मा भी अपने आप को समझ लेता है कि मैं विक्षिप्त हूं उस समय भी वो विक्षिप्त नहीं होता विक्षिप्त सा दिखता है उपाधि के धर्म का अपने में आरोप करके वैसा दिखता है अग्नि के दहाकत्व तो धर्म का आरोप करके अग्नि तादात्म्य अग्नितादात्म्यापन्न लोहा भी दाहक प्रतीत होता है लेकिन वस्तुतः उस समय भी केवल लोह के दृष्टि से देखा जाए तो अदाहक ही है ऐसे आत्मा न तो ध्यान करता है न तो विक्षिप्त है वो ध्यान करने वाली भी और विक्षिप्त होने वाली भी बुद्धि है और उसे अपनी अपना स्वरूप समझ करके अज्ञानवशात फिर ध्यान करता भी बन जाता है और विक्षिप्त भी हो जाता है ये यहाँ पर कहा गया बृहदारण्य उपनिषद में सधी स्वप्नो भूतवा ध्याय तीव लेती व और व शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है कि वो स्वतः नहीं ऐसा उपाधि के कारण है उस समय भी उसे उपाधि से विविक्त करके देखते हैं तो उपाधि की विक्षिप्त अवस्था में या समाहित अवस्था में भी आत्मा विक्षिप्तत्व और समाहित्व धर्म से रहित ही है वो निर्विकार चेतन ही है जैसा का तैसा अकर्ता अभोक्ता ये जो कहा कि मन उपाधि कृतम एवं जागरण स्वप्नश स्वप्न अवस्था या जागरण अवस्था आत्मा में मन रूपी उपाधि के कारण आरोपित होती है इसलिए वस्तुतः यह है मन की ही तो कब जागरण अवस्था होगी और कब स्वप्न होगी तो उसके लिए कहा जा रहा है टीका में मन उपाधि कृतम इति इस प्रतीक के बाद में बाह्य युक्तम बाह्य इंद्रिय युक्त मन उपाधि कृतम जागरणम तो जब बाह्य इंद्रिय से युक्त मन होगा तो बाह्य इंद्रिय सहकृत मन रूपी उपाधि वाला आत्मा होगा तो जागरण अवस्था आत्मा की और बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष केवल जो मन है यानी सब व्यापार बाह्य इंद्रिया नहीं है इंद्रियों का वृत्ति लय मन में हो गया और अकेला मन ही सब व्यापार है ऐसे बाह्य निर्व्यापार बाह्य इंद्रिय से रहित तो बाह्य इंद्रिय निर्व्यापार हैं तो केवल मन ही रहा उस समय सब व्यापार और ऐसी उपाधि को केवल सव्यापार मन उपाधि को आत्मा में माना जाता है स्वप्नावस्था उस समय वो स्वप्न देख रहा है ये कहा जाता है तो इसलिए मन उपाधि निमित्त की दोनों अवस्थाएं हो गई दोनों में अंतर हो गया बाह्य इंद्रिय सापेक्ष सहकृत मन और बाह्य इंद्रिय असहकृत मन उपाधि को लेकर के ये अलग अलग दो अवस्थाएं होती हैं आगे हैं भाष्य में तस्मात मनसो विभूति अनुभवे स्वातंत्र्यवचन न्याय एवं तो यने मन में आत्मा में स्वतः स्वप्न या जागृत अवस्था न होने से आत्मा की न तो जाग्रत अवस्था न तो अवस्था वस्तुतः है ये उपाधि निमित्तक ही जागृत अवस्थाएं आत्मा में हैं तो जिस उपाधि निमित्त तक है उस उपाधि की ही वह अवस्था है और उस अवस्था में वही उपाधि अनुभव करता होगी ये बताना न्याय यानी युक्त युक्त ही है उचित ही है कोई गलत नहीं है ये यहाँ पर कहा गया तस्मात मनसो विभूति अनुभवे स्वप्न अवस्था में मन को ही विभूति यानी महिमा का जो अनुभव हो रहा है महिमा विषयक उसमें स्वातंत्र यानि कर्तृत्व वचन कर्तृत्व बताने वाला वचन मन में न्याय यानी उचित ही है निर्दोष ही है उसमें कोई दोष नहीं है वो विभूति अनुभव में मन में स्वातंत्र्य बताने वाला वचन कौन सा है इसी कंडिका का प्रथम वाक्य अत्र स्वप्ने महिमानम अनुभवती यह वाक्य इसे समझना स्वातंत्र्य वचन और यह न्याय है यानी युक्त युक्त है इसका कोई विरोध नहीं है प्रसिद्धि के साथ इसका कोई विरोध नहीं होगा अब मन उपाधि सही तत्वे स्वप्न इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं इसका अवतरण टीका में आ रहा है उससे पहले एक वाक्य है टीका में इसे देखिए वो इसी के विषय में है समाधान जो दिया ना पूर्व शंका का तो स्वप्नस्य धी शब्द वाच्य मन परिणामवात स्वप्नो भूतौ सामना द्रष्ट्यम ये जो सधि स्वप्नो भूतवा ध्याती व लेलायती वहाँ पर सधि और स्वप्न इन दोनों का समाधिकरण निर्देश है ना यानी एक विभक्त्यंत पद जितने भी होते हैं वाक्य में उनको कहा जाता है समानाधिकरण पद तो ये जो बृहदारण्य उपनिषद का वाक्य यहां पर बताया गया सधि स्वप्नो भूतवाध्याय तीव इसमें सधि भी प्रथमांत है और स्वप्नों भी प्रथमांत पद है तो एक विभक्ति हो गए ना दोनों पद ये इन पदों में समानाधिकरण है यह समानाधिकरण निर्देश है एक विभक्त्यंत पद के रूप में एक वाक्य में प्रयोग एक कहा जाता है समानाधिकरण निर्देश ये जो समानाधिकरण निर्देश हुआ वह कहते हैं कि क्यों हुआ ये समानधिकरण निर्देश श्रुतो सामानाधिकरण निर्देश लिखा न टीका तो में तो श्रुति में सामानाधिकरण निर्देश यानी एक विभक्तियंत पद के रूप में सधि और स्वप्नों इन दो पदों का निर्देश इस अभिप्राय से हुआ कि स्वप्न जो है वह धी शब्द का अर्थभूत जो मन है धी शब्द अंतकरण का परामर्शक है और अंतकरण है मन इसलिए धी शब्द वाच्य स्वप्नस्य धी शब्द वाच्य मनः परिणामवात इन टिका में कि जो स्वप्नावस्था है वह क्या है तो मन का परिणाम है स्वप्न जगत पूरा का पूरा मन का ही परिणाम है मन की वासनाएं ही वैसी वैसी दिखती है इसलिए स्वप्न को माना जाता है मन का परिणाम तो स्वप्न से मन परिणामवात ये पंचमेंत तो हेतु है किसमें ओषधि और स्वप्न इन दो पदों का श्रुति में जो सामानधिकरण निर्देश है उस निर्देश में हेतु हैं स्वप्न से मन ये पंचमी अंत तो स्वप्न है परिणाम और धी शब्द का अर्थभूत तो मन है परिणामी मन का परिणाम स्वप्न है तो स्वप्न का परिणामी माना जाएगा मन को और जो परिणाम और परिणामी होते हैं इनका समानाधिकरण निर्देश किया जाता है इनका निर्देश एक विभक्तियंत पद, पद पदों के रूप में परिणाम के वाचक पद का और परिणाम के वाचक पद का एक वाक्य में समानाधिकरण प्रयोग किया जाता है हाँ जैसे उदाहरण के लिए टिप्पणी में लिखा है क्षीरम दधी भूतवा अवतिष्टते लिखा है ना कि क्षीर यानी दूध दही बनकर के स्थित है जब दूध से दही बना तो दूध नष्ट हुआ क्या तो दूध नष्ट नहीं हुआ वही दही बनकर के स्थित है तो क्षीरम ये भी प्रथमांत है नपुंसक लिंग है ना इसलिए क्षीरम पुस्तकम पुस्तके पुस्तकाणी के तरह क्षीरम क्षीरे क्षीराणी प्रथमांत है और दधी भी प्रथमांत है तो क्षीर है यानी दूध है परिणामी और दधी, दधी है परिणाम दूध हुआ क्षीर शब्द का अर्थबूत दूध हुआ परिणामी जिसका परिणाम होता है उसे कहा जाता है परिणामी और परिणाम जो है उसको परिणाम कहा जाएगा तो दही है परिणाम परिणाम यानी कार्य और कारण है परिणामी वो है दूध तो दूध रूपी परिणामी के वाचक क्षीर शब्द का और रुपी, दही रूपी दही रूपी परिणाम के वाचक दही शब्द का क्षीरम दधि भूतवा अवतिष्ठते यहाँ पर समानाधिकरण प्रयोग है ना यानी एक विभक्तियंत प्रयोग है क्षीर भी प्रथमांत है दधि भी प्रथमांत है ऐसे ही सधि स्वप्नो भूतवा यहाँ पर सधि में जोधी शब्द है उसका अर्थ है अंतक करण यानि मन वो परिणामी है और परिणाम है स्वप्न दही के तरह और दूध के तरह है मन परिणामी कारण और परिणाम रूप कार्य है स्वप्न तो दोनों का समानाधिकरण प्रयोग हुआ दोनों का समानाधिकरण प्रयोग इनमें परिणाम परिणामी भाव होने से ये कहा कि स्वप्नस्य धी शब्द वाच्य मन परिणामत्वात यहां पर जो पूर्ण विराम है उसकी जरूरत नहीं है वहां द्रष्टव्यम के पास पूरा एक वाक्य ना वहां तक तो स्वप्नस्य धी शब्द वाच्य मन परिणामत्वात परिणाम में भी हमारी पुस्तक में म छूट गया है परिणाम ना, ऐसा हुआ है नए पुस्तक में है हाँ तो पुरानी जो पुस्तक होगी प्रकाशन उसमें म नहीं है तो और त्वा के बीच में म होना चाहिए स्वप्न सेच्य मन परिणाम स्वप्नो भूतवाधिकरण्य निर्देश द्रष्टव्यम ऐसा समझना द्रष्टव्यम का है समझना चाहिए अब ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में मन उपाधि सही तत्वे स्वप्न काले इत्यादि एक शंका वाक्य है भाष्य में वो उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु श्रुति विभूति न वक्त श्रुत्यंतर विरोधापत्ते अतो अत्र देव शब्देना अद क्षेत्र उच्यते तत स्वातंत्र्य शे मन तेक कि ननु ननुने एक शंका है क्या शंका है कि इंश्रुति विभूति वक्तुम न नक्नोति अभी अभी क्या कहा भास्कर भगवान ने कि तस्त मनोसो विभूति अनुभवे स्वातंत्र वचन स्वातंत्र वचन न्याय तो वो अत्रेश देव स्वप्ने महिमान अनुभवती यह वाक्य निर्दोष है ऐसा बताया न मन में स्वप्न अवस्था में महिमा अनुभव कर्तृत्व बताने वाला यह वाक्य युक्तियुक्त युक्त है उचित है ऐसा जो अभिभाषकर भगवान ने बताया इस पर शंका की जा रही है कि इं श्रुति इं श्रुति से लेना यही वाक्य महिमा अनुभव में मन का स्वातंत्र्य बताने वाला वाक्य इं शब्द से लेना यानी अत्र स्वप्ने महिम अन्भवती यह वाक्य इं शब्द से लेना टीका में और ये विभूति वी, अनुभवे मनस्वातंत्र वक्त न शक्नोति मन के स्वातंत्र्य को यानि कर्तृत्व को स्वप्न में महिमा अनुभव कर्तृत्व मन में बताने में यह वाक्य समर्थ नहीं है न शक्नौती का न समर्थ नहीं है क्यों तो कहते श्रुत्यन्तर विरोधापत्ते यदि यह वाक्य स्वप्नावस्था में मन को महमा का अनुभव करता बताएगा तो अन्य श्रुति का विरोध होगा अन्य श्रुति कौन सी है बृहदारण्यक श्रुति वो है अत्रयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती एक श्रुति है एक ज्योति ब्राह्मण है बृहदारण्यक उप में और उस ज्योतिर्ब्राह्मण में बताया गया स्वप्न अवस्था में आत्मा को स्वयं प्रकाश पुरुषः अयम पुरुष यानि आत्मा अत्र यानि स्वप्नावस्था में आत्मा स्वयं प्रकाश है अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति स्वयं ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाश तो आत्मा स्वयं प्रकाश है अन्य प्रकाश्य नहीं है ना जैसे घटादि अन्य प्रकाश है ऐसे घटादि के तरह आत्मा किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होती स्वतः प्रकाश है स्वत प्रकाश आत्मा ऐसा अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह वाक्य बताता है उसे यहां पर श्रुत्यंतर शब्द से लेना और के के साथ साथ स्वयं ज्योतिर्भवति इस वाक्य के साथ विरोध की आपत्ति आएगी यदि अत्र स्वप्ने महिमान अनुभवति यह वाक्य मन को महिमा अनुभव करता बताएगा तो अत्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती इस बृहदारण्यक श्रुति के साथ विरोध होगा ऐसा शंकाकार कह रहा है शंका करने वाले ये ध्यान में आया ना शंका समझ में आनी चाहिए उसके बाद फिर उत्तर तो समझ में आएगा तो ननु यम श्रुति विभूति अवने मनस्वातंत्र वक्त न शक्नोति श्रुत्यंतर विरोधापत्ते तो युति से लेना ये अत्र ये सदेव स्वप्ने महिम अनुभवती ये श्रुति विभूति अनुभवने अने महिमा अनुभव में मन के स्वातंत्र को यानि मन को कर्ता के रूप में बताने में समर्थ नहीं है क्यों तो कहते श्रुत्यन्तर विरोधापत्य अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भति इस ब्रधारण्य श्रुति के विरोध की प्राप्ति होगी यदि मन को अनुभव का कर्ता मानेंगे तो फिर स्वप्न अवस्था में मन को भी स्वीकार करना पड़ेगा ना तो स्वप्न में मन भी रहेगा तो स्वयं प्रकाश आत्मा सिद्ध नहीं हो पाएगा ऐसा शंकाकार का अभिप्राय है अतो अत्र देव शब्देना क्षेत्रग्य एव क्षेत्र इसलिए समझना चाहिए कि अत्र यानि ये जो प्रकृत श्रुति है अरे पुरुष अत्र स्वप्न महिमान अनुभवति इस श्रुति में जो देव शब्द हैं वह मन का वाचक न हो करके क्षेत्र यानी आत्मा का ही वाचक है आत्मा को बताता है ऐसा मानना ही उचित है ये शंका की जा रही है कि अतो अत्र देव देवशब्दे न क्षेत्र जत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इस श्रुत्यंतर के साथ एस देव स्वप्न महिमान अन्वती इस वाक्य का विरोध टालने के लिए मानना चाहिए कि इस देव शब्द का अर्थ आत्मा है। और वह ही महिमा का अनुभव करता है क्षेत्र शब्द से आत्मा को लिया जाएगा आत्मा ने आ, चिदाभास नहीं चित चेतन स्वयं प्रकाश हम साक्षी हुँ। साक्षी ये शंकाकार का कथन है अतो अत्र देव शब्देन क्षेत्रज्ञ एव उचे तो देव शब्द से क्षेत्रज्ञ को यानी आत्मा को ही बताया जा रहा है ऐसा माना जाए, <coughs> तब तो जो स्वप्न में महिमा महिमा का अनुभव करता होगा वह स्वयं प्रकाशित होगा ये पूर्वपक्ष का कथन है अतो अत्र देव अ देवशब्देन क्षेत्र उच्यते तस्व स्वतः इति शंकते तस्वे क्षेत्र शब्द क्षेत्र का परामर्शक है तो क्षेत्र में ही स्वतः स्वातंत्र्य है का अर्थ है कर्तृत्व है क्षेत्रज्ञ को ही अनुभव का कर्ता माना जाए, स्वतः यानी उपाधि निरपेक्ष मन रूप उपाधि को लेकर के नहीं अभी तो स्वतः ही अनुभव का कर्ता क्षेत्रज्ञ है आत्मा हैं निरुपाधिक आत्मा में अनुभव कर्तृत्व माना जाए। ये शंका किन की है जो आत्मा को कर्ता समझते हैं स्वत ही वो कौन समझते हैं वैशेषिक न्यायिक मीमांसक ये तीनों भी आत्मा को स्वत ही कर्ता मानना चाहते हैं कर्ता भी भोक्ता भी सांख्यों की नहीं है ये शंका सांख्य तो भोक्ता मात्र मानता है अरे भोक्तृत्व भी है इसमें वो तो अनुभव कर्तृत्व ही भोक्तृत्व है इसलिए भोक्तृत्व भी कर्तव भोक्तृत्व सभी को ले लीजिए मानने वाले तो जो आत्मा को भोक्ता मानना चाहते हैं और कर्ता भी मानना चाहते हैं उनकी ये शंका है अनुभव के प्रति भोक्त कर्तव यह है भोक्तृत्व तो भोक्ता वो भी मानना चाहते हैं आत्मा को सोता ही कौन वैशेषिक न्यायिक और मीमांसक भी भोगतृत्व के साथ साथ कर्त्रित्तों भी मानना चाहता है और कर्तव्य योगी केवल भोक्ता मानना चाहते तो यहां तो भोकतृत्व ही ले, लेना है इसलिए पांचों पांचों आएंगे यहां पर जो आत्मा को भोक्ता मानना चाहते अनुभव का कर्ता यानी भोक्ता तो स्वप्न अवस्था का भोक्ता आत्मा ही है ये तस्व स्वतः स्वातंत्र्यम का अर्थ है भोग के प्रति कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में स्वतः है उपाधि सापेक्ष नहीं और वेदांत कहता है आत्मा स्वतः अभोक्ता ही है और मनादि उपाधि निमित्त तक भोक्तृत्व है उसमें ये तो वेदांत दर्शन का मत होगा बाकी पांचों का आत्मा में स्वतः भोक्तृत्व है ये मत है तो तसे व स्वतः इति शंकते इस प्रकार की शंका कर रहे हैं जो आत्मा को स्वतः भोक्ता मानना चाहते हैं वैशेषिक नैयायिक मीमांसक योगी और सांख्य ये सभी मन उपाधि सहितत्वे उपाधिहितेंपनका क्षेत्र स्वयं इति ज्योतिषतचि ये बहुचन केचि केचि में के में बहुचन कह कौ के औ निपात जुड़ा है तो के चित का अर्थ है कुछ लोग कुछ विचारक वो कुछ विचारक कौन कौन ये पांचों जो मानना चाहते हैं आत्मा में स्वतः भोक्तृत्व उसका बाद होगा यदि स्वप्नावस्था में अनुभव का कर्ता यह वाक्य मन को ही बताएगा तो ये कह रहे हैं कि मन उपाधि सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्र से स्वयं ज्योतिष बाध्यत केसा कुछ लोग कहते हैं तो उसमें स्वयं ज्योतिष स्वयं बोधक श्रुति जो अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति का बाद होगा ये शंका हुई है तन्न इत्यादि से इस शंका का निराकरण भाष्य में आ रहा है तो एक वाक्य टीका में है इसको देखिए स्वयं ज्योतिष के विषय में लिखते हैं भाष्यस्थ स्वयं ज्योतिष शब्द स्वयं ज्योतिष बोधक श्रुति का वाचक है लक्षणाशय वाचक नहीं लक्षणाशय बोधक है वाचार्थ तो उसका स्वयं ज्योतिष होगा लेकिन लक्षार्थ लेना कि स्वयं आत्मा में स्वयं ज्योतिष को बताने वाला जो बृहदारण्य का वचन है अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती ये वचन इसका बाद होगा इस दृष्टि से लिखते हैं कि स्वयं बोधक श्रुति इत्यर्थ वहां स्वयं ज्योतिष शब्द का अर्थ लक्षणा से श्रुति क्यों करना पड़ रहा है तो इसके लिए पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है कि स्वयं ज्योतिषम ही वास्तव रूपम कथम बाधम अरहति इति आशंकमानं भाष्यार्थम पाठयति स्वयं ज्योतिष बोधक श्रुति इतर्थ तो ये कह रहे हैं कि स्वयं ज्योतिष्व तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और जो वास्तविक स्वरूप होता है उसका बाध नहीं होता इसलिए ये कहेंगे कि मन उपाधि सही तत्वे स्वप्न काले क्षेत्रज्ञ से स्वयं ज्योतिषम बाध्यत तो आत्मा का तो वो पारमार्थिक स्वरूप है उ, उसका तो बाद होगा ही नहीं और आप कह रहे हैं कि आत्मा के स्वयं ज्योतिषों का बाद होगा ये आपका आक्षेप ही गलत है ऐसा यदि आक्षेपकर्ता के प्रति कोई कहे तो इसलिए आक्षेप करता वहाँ पर स्वयं ज्योतिष शब्द का अर्थ कर रहे हैं स्वयं बोधक श्रुति इसलिए लिखा कि इति आशंक मानम भाष्यार्थम पाठ भाष्य के अर्थ को पढ़ाते हैं कौन आक्षेप करता भाष्यार्थ समझाते हैं पाठयती का अर्थ है भाष्यार्थ समझाते का अर्थ स्वयं ज्योतिष पद के अर्थ को समझाते हैं वो टीका में बताया स्वयं ज्योतिषोधक श्रुति ये पूर्व पक्ष की ओर से बताया ना टीकाकार तो ने तो स्वयं ज्योतिषोधक श्रुति इत्यर्थ अब यानी मन उपाधि सही तत्व स्वप्न काले ये जो भाष्य में लिखा है ना ये स्वयं ज्योतिषोधक श्रुति के बाद का प्रसंग कब आएगा तो कहते हैं यदि स्वप्न अवस्था में आत्मा को मन रूपी उपाधि से युक्त मानेंगे तब तो मन उपाधि सही तत्वे क्षेत्रज्ञ स्वप्न तो स्वप्न के समय क्षेत्र आत्मा अकेला न रह करके मन रूपी उपाधि सहित हैं ऐसा मानेंगे मन रूपी उपाधि उसके साथ रहती है स्वप्नावस्था में ऐसा मानेंगे तो आत्मा में स्वयं ज्योतिष को बताने वाले श्रुति का बात होगा ये आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है ये शंका वाक्य का अर्थ समझ में है न कि आत्मा में स्वप्न अवस्था में मन रूपी उपाधि स्वीकार करने पर स्वप्न अवस्था में का आत्मा नहीं है अपितु तो उसके साथ मन रूपी उपाधि है ऐसा वेदांती ही कहते हैं और वही इस वाक्य से सिद्ध हो रहा है वेदांत के अभिभाष्यकार ने जो अर्थ बताया उसके अनुसार अत्र अत्र स्वप्ने मेहिम अनुभूती वाक तरह की स्वप्न अवस्था में आत्मा की उपाधि मन रहता है और वही महिमा का अनुभव करता है तो स्वप्नावस्था में आत्मा की उपाधि रूप मन को स्वीकार करने पर अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती ये जो श्रुत्यंतर हैं इसके बाद की आपत्ति आएगी इसका बाद मानने की आपत्ति आएगी ये पूर्व पक्षी ने कहा अब इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तन्न इत्यादि समाधान भाष्य है इसके अवतरण में ये लिखा जा रहा है अन्यथा द्वितीय सत्वे पी इव वास्तवस्य तस्य बाधा द्वितयसदीपीनाव इत्यत्र कि मनस सत्वे ज्योतिरंतरस्य मनसो विद्यम्वाद आत्मन स्वयं ज्योतिष्टो ज्योतिषोधन न इति शक्युते कार्यस्य बोधनस्य बाधो अभिप्रेत उत तद्बोधनूप कार्य सिद्ध्यथ मनसोभा विवक्षिशत से तत्व श्रुत्यर्थाधी सत्यपि मन से वक्षमान वक्षाणीतिया मनसो दृश्यत्वेन दृश्य ज्योतिषयोग आत्मन एव जो, स्वयं बोध, शक्यत्वात् इत्याह तन्न। इतना बड़ा यह अवतरण है तन्न इसका दो विकल्प करके सिद्धांती निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्षी के का, का। स्वयं ज्योतिषोबोधक श्रुति का बाद मन को स्वीकार करने पर होगा ये जो आक्षेप है इस आक्षेप का निराकरण करने के लिए इस अवतरण में सिद्धांतियों ने दो विकल्प किए हैं उन दोनों विकल्पों को देखते हुए फिर तन्न इससे प्रथम विकल्प का निराकरण होगा और द्वितीय विकल्प का निराकरण करने के लिए आगे वाला है श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति तेषाम ये भाष्य में वाक्य इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम